श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के निकट आगमन ब्राह्मों के द्वारा कलकत्ते के निवासियों का मन श्री रामकृष्ण देव के प्रति आकृष्ट होना राम और मनमोहन का आगमन और आश्रय लाभ केशव आदि ब्राह्मण नेतागण श्री रामकृष्ण देव के अभिनव आध्यात्मिक भावों को जहाँ तक ग्रहण कर सके थे और उसके फलस्वरूप उनके भीतर जो परिवर्तन हुआ था उसे समझने में कलकत्ते के जनसाधारण को विलंब नहीं लगा फिर केशव आदि ब्राह्मण नेता जब अपने समाचार पत्रों में श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक मतों के अलौकिकत्व और उनकी अमृतवयी वाणी का कुछ कुछ अंश प्रकाशित करने लगे तब कलकत्ते के जन श्री रामकृष्ण देव के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होकर उनका पुण्य दर्शन लाभ करने के लिए दक्षिणेश्वर में आने लगे श्री रामकृष्ण देव के चिन्हित भक्त लोग उसी समय से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में क्रमशः उपस्थित होने लगे थे हमने सुना है श्रीयुक्त केशव चंद्र के साथ श्री रामकृष्ण देव की प्रथम भेंट के लगभग चार वर्ष बाद सन अठारह ईस्वी के अंतिम भाग में श्रीयुक्त रामचंद्र दत्त और श्रीयुक्त मनोमोहन मित्र नामक श्री रामकृष्ण देव के दो गृहस्थ भक्त केशव परिचालित समाचार पत्र में श्री रामकृष्ण देव की बात पढ़कर उनके समीप आए हैं श्री राम कृष्णदेव का पुण्य दर्शन प्राप्त करने से इनके जीवन में किस प्रकार अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे हुआ था उसे श्रीयुत रामचंद्र ने अपने बंगला ग्रंथ श्री रामकृष्ण देव परमहंस देवेर जीवन वृत्तांत में स्वयं प्रकट किया है अतः उसका दुबराना आवश्यक नहीं है संक्षेप में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि ईश्वरार्थ में काम कांचन त्याग रूप थे रामकृष्ण देव का जीवनादर्श त्याग ग्रहण न कर सकने पर भी ये लोग उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के प्रभाव से त्याग के मार्ग में बहुत दूर तक अग्रसर हो सके थे कष्ट से कमाए हुए धन का शुभ कार्य के अनुष्ठान में खुले हाथों व्यय करते देखकर गृहस्थों के भक्ति विश्वास का तारतम्य निर्धारित किया जा सकता है पहले गुरु के और बाद में इष्ट देवता के स्थान पर श्री रामकृष्ण देव को बैठाकर कर रामचंद्र उन्हें तथा उनके भक्तों को कलकत्ते के शिमला नामक मोहल्ले के अपने मकान में बारंबार लाकर उत्सव आदि में जिस उदारता के साथ खर्च करते थे उसे देख प्रतीत होता था कि उनका भक्ति विश्वास क्रमशः कितना गंभीर हो गया था श्री रामकृष्ण देव उनके संबंध में कभी कभी कहा करते थे राम को अब इतना मुक्त हस्त देखते हो जब पहले आया था तब वह इतना अधिक कृपण था कि मेरे इलायची लाने के लिए कहने पर उसने एक दिन एक पैसे की सूखी इलायची लाकर मेरे सामने रख दी थी इसी राम के स्वभाव में कितना परिवर्तन हो गया है तुम समझ ही सकते हो